फिर भी अगले मंत्र में उन दोनों के दृष्टांत से राज कार्य का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और वाचक् लुक्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य आदि की उत्पत्ति का निमित्त सूर्य आदि लोक का धारण करने वाला बलवान सब लोकों और आकर्षण रूपी बल को धारण करता हुआ वायु विचर्ता है और जैसे सूर्य लोक अपने समीपस्थ स्थलों को धारण और सब रूप विषय को प्रकट करता हुआ बल व आकर्षण शक्ति से सबको धारण करता है और इन दोनों के बिना किसी स्थूल वा सूक्ष्म वस्तु का धारण संभव नहीं होता वैसे ही राजा को चाहिए कि उत्तम गुणों से युक्त होकर राज्य को धारण किया करे फिर वे कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ हे मनुष्यों तुम जैसे सूर्य लोक के प्रकाश वा आकर्षण आदि गुण सब जगत को धारण पूर्वक यथा योग्य प्रकट करते हैं और जो सूर्य के समीप लोक हैं वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं जो अनाद रूप प्रजा है उसको भी वायु धारण करता है इस प्रकार होने से सब लोक अपनी अपनी परिधि में स्थित होते हैं वैसे तुम सद्गुणों को धारण और अपने-अपने अधिकारों में स्थित होकर अन्य सबको न्याय मार्ग में स्थापन किया करो फिर भी वायु और भी सूर्य के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है ईश्वर ने अग्नि रूप कारण से सूर्य अग्नि और बिजली रूप तीन प्रकार की दीप्ति रची है जिनके द्वारा सब कार्य सिद्ध होते हैं जब कोई ऐसा पूछे कि जीव अपने शरीर को छोड़ के जिस यम के स्थान को प्राप्त होते हैं ऐसा कहे जैसे युद्ध में रथ भृत्य आदि सेना के अंगों में स्थित होते हैं वैसे मरे और जीते हुए जीव वायु के अवलंब से स्थित होते हैं पृथ्वी चंद्रमा और नक्षत्र आदि लोक सूर्य प्रकाश के आश्रय से स्थित होते हैं जो विद्वान हो अनाप्तों के कहने में विश्वास और रानो के कथन में अश्रद्धा कभी ना करनी चाहिए फिर इस सूर्य लोक के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जब यह भूगोल अपने भ्रमण से सूर्य के प्रकाश का आच्छादन कर अंधकार करता है तब साधारण मनुष्य पूछते हैं कि अब वह सूर्य कहां गया उस प्रश्न का उत्तर से समाधान करें कि पृथ्वी के दूसरे पृष्ठ में है जिसका चलना अति सूक्ष्म है जैसे वह मूर्ख मनुष्य से जाना नहीं जाता वैसे ही महाशय मनुष्यों का आशय भी और विद्वान लोग नहीं जान सकते फिर इसके कृत्य का उपदेश अगले तुम्हें किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे यह सूर्य लोक सब मूर्तिमान पदार्थों का प्रकाश छेदन वायु द्वारा अंतरिक्ष में प्राप्त और वहां से नीचे गिरकर रमणीय सुखों को जीवों के लिए उत्पन्न करता है और पृथ्वी में स्थित 49 कोष पर्यंत अंतरिक्ष में स्थूल सूक्ष्म लघु और गुरु रूप से स्थित हुए जलों को अर्थात जिनका सप्त सिंधु नाम है आ परम शक्ति से धारण करता है वैसे सब विद्वान लोग विद्या और धर्म से सब प्रजा को धारण करके सबको आनंद में रखें फिर वह क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है हे सभापते जैसे यह सूर्य लोक बहुत लोगों के साथ आकर्षण संबंध से वर्तमान सब वस्तु मात्र को प्रकाशित करता हुआ प्रकाश तथा पृथ्वी लोक का मेल कराता है वैसे स्वभाव युक्त आप होइए अब अगले मंत्र में वायु के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है हे स्वभावते जैसे यह मनुष्य अपने आकर्षण और बल आदि गुणों से सब पदार्थों को व्यवस्था में रखता है और जैसे दिन में चोर प्रबल नहीं हो सकते हैं वैसे आप भी होइए जिस जगदीश्वर ने बहुत गुणयुक्त सुख प्राप्त करने वाले वायु आदि पदार्थ रचे हैं उसको सब धन्यवाद देने योग्य हैं अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है भावार्थ हे ईश्वर आपने जो सूर्य आदि लोकों के घूमने और प्राणियों के सुख के लिए आकाश 와 अपने महिमा रूप संसार में शुद्ध मार्ग रचे हैं जिनमें सूर्यादि लोक यथा नियम से घूमते और सब प्राणी चरते हैं उन सब पदार्थों के मार्गों तथा गुणों का उपदेश कीजिए कि जिससे हम लोग इधर-उधर चलायमान न होएं इस सुक्त में सूर्य लोक वायु और ईश्वर के गुणों का प्रतिपादन करने से 34वें सुक्त के साथ इस सुक्त की संगति जाननी चाहिए यह सातवां वर्ग सातवां अनुवाक और 35वां सुक्त समाप्त हुआ अ 36वें सूक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक रूपक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे तुम पूर्ण विद्या युक्त विद्वान लोग प्रजा के सुख की संपत्ति के लिए सर्वव्यापी परमेश्वर का निश्चय तथा उपदेश करके प्रयत्न से जानते हो वैसे ही हम लोग भी उसके गुण प्रकाशित करें जैसे ईश्वर अग्नि आदि पदार्थों के रचने और पालन से जीवों में सब सुखों को धारण करता है वैसे हम लोग भी सब प्राणियों के लिए सदा सुख वा विद्या को सिद्ध करते रहें ऐसा जानो फिर अगले मंत्र में उक्त विषय का उपदेश किया है भावार्थ मनुष्यों को एक अद्वितीय परमेश्वर की उपासना से ही संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि विद्वान लोग परमेश्वर के साथ में अन्य वस्तु को उपासना भाव से स्वीकार कभी नहीं करते इसी कारण उनका युद्ध वा इस संसार में कभी पराजे नहीं देख पड़ता क्योंकि वे धार्मिक होते हैं और ईश्वर की उपासना ना करने वाले उनके जीतने में समर्थ नहीं होते क्योंकि ईश्वर जिनकी रक्षा करने वाला है उनका पराजय कैसे हो सकता है अब अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के दृष्टांत से राज दूतों के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुक्तोपमा अलंकार है हे अपने काम में प्रमीण राजदूत जैसे सब मनुष्य महाप्रकाशादिक गुण युक्त अग्नि को पदार्थों की प्राप्ति वा अप्राप्ति के कारण दूत के समान जान और शिल्पकारियों को सिद्ध करके सुखों को स्वीकार करते और जैसे बिजली रूप अग्नि की दीप्ति सब जगह भरती है और प्रसिद्ध अग्नि की दीप्ति छोटी होने तथा वायु के छेदक होने से अवकाश करने वाली होकर ज्वाला ऊपर जाती है वैसे ही तू भी अपने कामों में प्रवृत्त हो विध वदूत कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ कोई भी मनुष्य सब शास्त्रों में प्रवीण राजधर्म को ठीक ठीक जानने पर अपर इतिहासों के वीता धर्मात्मा निर्भयता से सब विषय के वक्ता शूर वीर दूतों और उत्तम राजा सहित सभासदों के बिना राज्य को पाने पालने बढ़ाने और परोपकार में लगाने को समर्थ नहीं हो सकते इससे पूर्वोक्त प्रकार ही से राज्य की प्राप्ति आदि का विधान सब लोग सदा किया करें फिर वह कैसा है इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो प्रशस्त राजा दूत और सभासद होते हैं वे ही राज्य का पालन करते हैं इनसे विपरीत मनुष्य नहीं कर सकते अब अग्नि के दृष्टांत से राजपुरुषों के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे विद्वान लोग वहनि में पवित्र होम करके योग्य भृतादि पदार्थों को होम के संसार के लिए सुख उत्पन्न करते हैं वैसे ही आज पुरुष दुष्टों को बंदी घर में डाल के सज्जनों को आनंद सदा दिया करें फिर उसी अर्थ का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ कोई भी मनुष्य सभा अध्यक्ष की उपासना करने वाले भृत्य और सभासदों के बिना अपने राज्य की सिद्धि को प्राप्त होकर शत्रुओं से विजय को प्राप्त नहीं हो सकता फिर पूर्वोक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे बिजली अग्नि भौतिक और सूर्य ही तीन प्रकार के अग्नि मेघ को छिन्न-भिन्न कर सब लोगों को जल से पूर्ण करते हैं उनका यह कर्म सब प्राणियों के अधिक सुख के लिए होता है वैसे ही सभा अध्यक्ष आदि राजपुरुषों को चाहिए कि कंटक रूप शत्रुओं को मार के प्रजा को निरंतर तृप्त करें अब अगले मंत्र में सभापत के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ प्रशंसित बुद्धिमान राजपुरुषों को चाहिए कि अग्नि के समान तेजस्वी और बड़े-बड़े गुणों से युक्त हों और श्रेष्ठ राजवाले पृथ्वी आदि भूतों के तत्वों को जानके प्रकाशमान होते हुए निर्मल देखने योग्य रूप को उत्पन्न करें मनुष्य किस प्रकार के पुरुष को सभा अध्यक्ष करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस सृष्टि में सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान और अन्य सब श्रेष्ठ चतुर पुरुष मिलके जिस विचारशील ग्रहण योग्य वस्तुओं के प्राप्त कराने वाले शुभ गुणों से ভূषित विद्या स्वर्ण आदि धन युक्त सभा के योग्य पुरुष को राज्य शासन के लिए नियुक्त करें वही पिता के तुल्य पालन करने वाला जन राजा होवे